कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन कविता की कहानी जायका ये शाम मेरे इंतजार की थी पिछली कई सांचो जैसी ही इंतजार की घड़ियों जितनी ही धीमी उदास बे रौनक ये शाम विदाई नहीं बीत रही थी ये शाम भी धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी बाजार की गहमा गहमी अब कम होने लगी थी पहले नौ बजे थे फिर साढ़े नौ और अब दस मेरे जैसे इक्के दुक्के खूमचे और रेहड़ी वाले भी अब अपना सामान समेट रहे थे मेरे पावों में भारीपन था हाथों में मन में ये जानकर भी कि भाई मेरी राह तक रहा होगा औरतों में से कोई नहीं हमारे साथ वे सुदूर गांव में हमारे मनी ऑर्डर फोन और तीज त्योहार पर हमारे घर आने की राह देखती हैं। उनकी जिंदगी इंतजार है एक लंबा सघन इंतजार इंतजार शब्द के ठीक ठीक मायने अब जाकर समझ आए हैं मुझे आज जबकि ये शब्द खींचकर हुआ जा रहा है इंतजार दद्दो बहन और भौजी का दर्द अब जाकर मेरी समझ में आया था भौजी का कुछ ज्यादा ही भौजी जिन्हें बूढ़ी दादी और विधवा बहन का सहारा बनकर सदा गांव में रहना था 32 वर्ष की उम्र में ही उनके माथे पर उगाए शिकन और आंखों के नीचे की झाइया और चेहरे की घटती हुई रौनक का कारण अभी अभी जान पाया था मैं जो इंतजार के किसी मीठे पल की आशा में जिये जा रही थी फलसफों जैसी बातें वो बहुत ज्यादा करती थी अपनी उम्र चेहरे और स्वभाव के विपरीत जाकर मैं समझ पाता था या नहीं इसकी परवाह किए बगैर कहती थीं जिंदगी इंतजार जरूर होती है पर उसका फल हमेशा मीठा हो ये जरूरी नहीं मेरी आंखों में उसका चेहरा कौंधा होगा जरूर इस क्षण जिसे देखने वाला कोई आसपास मौजूद नहीं था मेरी आंखों में आंसू थे पर ठीक ठीक बता नहीं सकता कैसे उसके नहीं होने से उसकी आंखों में होने के या कि वो मेरी आंखों में है ये कोई नहीं देख पा रहा था इसके उसके पसंदीदा शक्कर पारे का ढेर अंचुए पहाड़ जैसा खड़ा था मेरी रेहडी पर जिसे इलायची और केवड़ी की खुशबू वाली चाशनी से सींचता रहा था मैं रात भर पूरी रात में जुटा रहा था उसे अपने मनचाहे रूप रंग गंध और स्वाद की तासीर तक पहुंचाने में वैसे प्रश्न तो ये भी है कि अपने या उसके उसे पुरानी या बासी चीजें पसंद नहीं एक ही स्वाद भी नहीं जायका दरअसल चीजों से ज्यादा हमारी जुबान में बसा होता है स्वाद एक पुलक है एक तृप्ति मनोवांचित पा लेने के एहसास जैसा कुछ स्वाद जिंदगी है पर जिंदगी कहाँ रुकी रहती है किसी एक ये उसके लिखे एक लेख की शुरुआत थी जो शहर के सबसे बड़े दैनिक के रंगीन पन्ने पर छपने वाले एक स्तंभ जायका में आई थी उसमें मेरी तस्वीर थी मेरी रेहड़ी के साथ मेरे द्वारा बनाई हुई नमकीन शकरपारे और तिलपट्टियों के साथ पढ़ तो लेते हो ना मैंने जानबूझकर अपने ग्रेजुएट होने की बात छुपा ली थी और धीरे से कहा था हाँ गुड फिर इसे रख लो संभालकर अब तो तुम्हारे खूमचे पर लोगों की भीड़ टूटा करेगी और सचमुच ऐसा ही हुआ था कुछ लोगों की भीड़ जुटने लगी थी मेरी रेहड़ी पर और मैं उसी भीड़ से बचाता फिरता था अपने शकरपारे, पारे ऐसे ऐसे रेहड़ी और खोमचे जगह जगह मिल जाएंगे दिल्ली में इसके गलीकूचों पार्कों के किनारे पर जिनमें कितने में यही यही चीजें बिकती होंगी फिर भी वो आई थी तो सिर्फ मेरे पास और मुझे और मेरे होमचे को मशहूर कर दिया था ये वही कर सकती थी सिर्फ वही कथई भूरी आंखें नाक और भोले भाले चेहरे पर पतले से चश्मे वाली वही अनोखी लड़की मैं सोच रहा था घर पर जब भाई पूछेंगे शकर वैसे ही क्यूँ लौट आए तो क्या कहूंगा मैं और कितने बहाने रचूंगा उसकी खातिर वो आ जाती और बीत जाती मेरे उदास दुखी दिन वो आ जाए आती रहे इससे ज्यादा और क्या चाहा है मैंने वो आती तो मेरे खोमचे पर चलती बल्ब की रोशनी तेज हो जाड़े की इस धुर सांझ को गर्मी देने लगती इतनी कि पार्क से सटे इस छोटे से चबूतरे पर पैर लटकाकर बैठी वो पूछती ये जगह कुछ खास है है न मैं पूछता क्यों फिर कुछ नहीं कहती वो उसकी भूरी कत्थई आंखें और ज्यादा होने लगती उस गरमाहट से दुपट्टे की तरह अपने गले से लिपटा शॉल वो उतार देती कथई हल्के नीले या गुलाबी और बैंगनी के बीच के किसी रंग का उसका स्वेटर उसके शॉल हटते ही वातावरण को अपने रंग में रंगने लगता हाँ उसके पास यही तीन स्वेटर थे जिन्हें वो जीन्स पर बदल बदल कर पहना करती उसका कत्थई स्वेटर मुझे बहुत पसंद था वो उसे जिस दिन भी पहने होती बच्चों जितनी खुशदिल और चंचल बनी रहती रेहड़ी पर लगी एक एक चीज को चखती चखने के साथ बदलते रहते उसकी आंखों के रंग चमक और उजास उस दिन वो न जाने कितनी बातें बती आती बचपन की सहेलियों की पीछे छूटे घर परिवार की पर इन यादों में कोई उदासपन नहीं होता एक चमकीली सी खुशी रहती उसके इर्द गिर्द हल्का नीला आसमानी रंग इन दिनों वो उदास होती बीते सारे दिन साय की तरह मंडराते रहते उसके जिनसे वो मुझे मुझे भी मिलवाती थी उन आसमानी दिनों में। मुझे पसंद नहीं होना चाहिए था वो आसमानी स्वेटर पर पसंद था स्वेटर जितना ही उससे कम बिल्कुल नहीं उसकी शोखी उसका चहकना सब बातें थे मुझे पर उससे भी ज्यादा कहीं उसका मुझे अपने पास लाख करना इन्ही दिनों में कभी कभी मेरे घर परिवार के बारे में पूछती थी वो पर हमने हमेशा कहा कम सुना ज्यादा वो कहती रहती मैं सुनता रहता इससे उसका कहना तो पूरा होता ही था और मेरा सुन लेना भी सुनना किसी के करीब आ खड़ा होना होता है कहना किसी को करीब लाने की कोशिश में ये भी तो कभी उसी ने कहा था ऐसे ही एक दिन पूरी बाहू का स्वेटर ना पहनने के लिए डांटा था उसने और ऐसे ही एक दिन वो लेती आई थी एक पूरी बाहू वाला पुराना स्वेटर सच पूछो तो वो स्वेटर मुझे बहुत पसंद नहीं था मेरे पास भौजी के बुने कई स्वेटर थे गहरे चटक और चमकदार पर चूंकि वो लाई थी और मुझे लगा था कि कभी उसने भी पहना होगा इसे इसलिए पर इन स्वेटरों से ज्यादा वो मुझे पसंद आती थी सलवार कमीज में उसके स्वभाव की तरह खुले खुले सलवार कमीज खूब फूलदार खूब फैला हुआ परियों के पंख की तरह उड़ता बहकता दुपट्टा और खूब सारी चुनटों वाली सलवार जहां तक मुझे याद है उसके पास ऐसे दो ही सूट थे मैंने कहा था उससे एक दिन इन कपड़ों में वो बहुत अच्छी लगती है कि ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं उस पर उसने भी हंसकर कहा था मुझे भी ये कपड़े बहुत पसंद हैं मां के सिले हुए हैं उनकी पसंद के इसलिए बचाकर पहनती हूं इन्हें फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी वो सच ये है भी और नहीं भी इन कपड़ों को पहनने से बचती हूं मैं ये कपड़े यहाँ के चलन से आउटडेटेड कहे जाएंगे पुराने फैशन के जब सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मेरे पास वक्त नहीं होता उन्हें धुलने का तभी निकालती हूं मैं इन्हें उसकी आंखों में उन अपनी पसंद के कपड़ों को न पहन पाने का दुख ज्यादा था या फिर समय के साथ चलने की ललक मैं था नहीं पाया दुख मैंने पहले भी ताड़ा था उन भूरी कथई आंखों में वो पहले भी गुजरती थी, थी इसी राह से लगभग रोज कि इसी राह से गुजर कोई रास्ता जाता था उसके घर की ओर नहीं उसके मकान तक जिसे घर कहने से उसे सख्त एतराज था रोज उनके बीच कोई बहस होती रोज चिढते खींचते गुजर लेते थे वो एक दूसरे के साथ रोज लड़की जबरन बांधे गए बैल की तरह घिसकती चली जाती उसके पीछे पीछे मुझसे तीन खुमचे आगे के ठेले से वे उबले अंडे लेते थे या कि ऑमलेट मुझे लगता लड़की मुड़ मुड़कर देखती रहती है मेरे खुमचे की तरफ उस दिन वो अकेली थी वो झिझकती हुई रुकी थी मेरे खुमचे के आगे उसने मसाले वाले बेसन में लिपटी मूंगफलियां खरीदी थीं और उन्हें चटखारे लेकर खाती रही थी देर तक अखबार वाले किस्से के ठीक बारह दिनों पहले की बात है ये उसके बाद वो रोज आने लगी थी मेरे खुमचे पर ये आसमानी नीले स्वेटर के दिन थे उसने कहा था एक दिन खुद ही सड़क पर चलते फिरते कहीं खड़ी होकर ऐसे कुछ खाऊं ये उसे पसंद नहीं था कपड़े तक उसकी पसंद के वो मेरा दोस्त था मेरा सहकर्मी और उस अखबार के मालिक का बेटा भी मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी ऐसे भी कोई जी सकता है क्या अब अब ढूंढूंगी कोई नौकरी किसी दूसरे अखबार में जब तक नहीं मिलती फ्रीलांसिंग करती रहूंगी फ्रीलांसिंग मतलब अलग अलग अखबारों के लिए लिखना अंडे मुझे भी पसंद है लेकिन रोज रोज उबने लगी थी मैं उससे उसे गोलगप्पे चाट कुछ भी पसंद नहीं है उन्हें बीच राह खड़े होकर खाना होता है उसने कभी रुकने नहीं दिया तुम्हारे खुमचे पर स्वाद की भी तो कोई अहमियत होती है ना जिंदगी में अपनी पसंद के स्वाद की धीरे धीरे नीले स्वेटर के दिन बीतने लगे थे कथई स्वेटर ज्यादा पहनने लगी थी वो वो बताती उसके लेख कई अखबारों के संपादक पसंद करने लगे हैं इनमें से किसी एक में उसे नौकरी मिलने की संभावना भी है नहीं तो कोई बात नहीं मन लायक काम आजादी और पैसे भी चाहे थोड़े कम ही सही मिल तो ना उसे मेरी दुकान अब ज्यादा चकमक रहने लगी थी मीठी मीठी गमक फैलाती हुई नए नए स्वादों की खोज में उन्हें खोजने का इतिहास रचती हुई उसकी गमक आसपास के दुकानदारों को चिढ़ाने लगी थी वो दिन गुलाबी बैंगनी के बीच के किसी स्वेटर के दिन थे उसने मुझे सौ रूपये थमाए थे हिसाब ठीक है ना कुछ बाकी तो नहीं हिसाब साफ ही रखना चाहती हूं मैं मैं हथप्रभ था हिसाब जैसी कोई चीज बाद में रही ही कहाँ गई थी उसके साथ कभी खुले नहीं होने पर मैं पैसे नहीं लेता तो कभी वो पहल करके कोई बड़ा नोट छोड़ देती थी मेरे पास फिर तो क्या ठीक कहते है हैं सब दुकानदार अपना उल्लू साध रही है कि मुझे उल्लू बना रही है वो अपना खाली वक्त काटने चली आती है मेरे पास की बहुत चालू है वो दुकानदार या दुकानदारी का तो रिश्ता ही नहीं था हमारा वो आती तो लक्ष्मी भी चली आती थी मेरे पास बचे खुचे बासी ताजा सब सामान बिक जाते देखते देखते मेरी रेहड़ी पूरी खाली मेरी आंखों का पन दिख गया था शायद उसे भी मुझे बहलाने के लिए ही कहा हो जैसे उसने तरक्की तभी कर पाओगे जब काम को अपने काम की तरह लेना सीखोगे रिश्ते और काम दो अलग अलग चीजें होती हैं अगले दिन के कथई स्वेटर ने मुझे ढाढ़ दिया था कल कुछ नया जरूर बना लाना मीठा मुझे नौकरी मिली है एक टीवी चैनल में टीवी है तुम्हारे घर में होगी भी तो तुम कब देख पाओगे मुझे दिन भर तो यहाँ जमे रहते हो अब तो मुझे खाने पीने की भी सुध नहीं रह जाएगी मुंह मीठा करने करवाने का दिन था वो मैंने रात भर जाग खोए और तिल के लड्डू बनाए थे बनाते बनाते सुबह हो गई थी मैं पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा करता रहा ये जानते हुए भी कि वो शाम ढले ही आती है और वो तो नौकरी का पहला दिन था उस दिन वो अकेली नहीं आई थी उसके साथ कोई और भी था उसने मुझसे रुक कोई बात नहीं की ये कोई आश्चर्य नहीं था आश्चर्य ये था कि उसने उन लड्डुओं का कोई टुकड़ा मेरी तरफ नहीं बढ़ाया था वरना वो तो आज मैंने बहुत दिनों बाद कोई अच्छी फिल्म देखी आज मैं खूब हंसी आज मेरा आर्टिकल खूब पसंद आया लोगों को वो कहती थी मुझसे अपना बनाया खुद कब चख पाते हो तुम शुक्र मनाओ कि मैं हूं और मेरे होने से ये बहाने भी वरना तुम तो जिंदगी को हंसकर जीने के लिए बहाना तलाशना बहुत जरूरी होता है वरना दो तीन दिनों तक वे दोनों साथ साथ आते रहे वो कम बोलती मुझसे कम चीजें लेती एक नई हड़बड़ी एक नई बेचैनी उसके चेहरे पर पुती रहती हमेशा हमेशा वो पूछती मुझसे कुछ नया नहीं है क्या पर नए का सिलसिला जैसे थम चला था लड़की के रुकने और बतियाने के सिलसिले की तरह जैसे कि नई चीजों के बनने का संबंध उसकी बातों से था साथ से भी मैं सोचता रहता पर कुछ भी नहीं सोचता मुझे मैं फिर भी खुश था वो आती तो है ना रुकती तो है ना मेरे खुम्चे पर इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो नया लड़का नहीं रोकता था उसे मेरे खुमचे पर आने से वो तो साथ साथ आता था लड़की के लिबास में गुलाबी और बैंगनी के बीच के रंग वाला ये स्वेटर ऐसे चिपका रहने लगा था जैसे उसके वजूद का ही कोई हिस्सा हो इंतजार इंतजार में बीच के पांच दिन बीत गए थे आज की पूरी शाम भी मैं रेहड़ी समेटने समेटने को था मैंने खुद को ढाढस बंधाया काम ज्यादा रहता होगा फुर्सत नहीं मिलती होगी मैं ठेले को प्लास्टिक से ढकने के बाद रस्सी बांध रहा था रात के वो भी जाडे की रात के साढ़े ग्यारह होने को थे भाई मेरी प्रतीक्षा में जगा होगा उसने खाना भी नहीं बनाया होगा कि एक बड़ी सी गाड़ी रुकी थी मेरे ठेले से थोड़ी दूर एक लड़की उतरी थी लस्तपस्त और आगे बढ़ चली थी मर्द स्वर ने टोका था उसे पीछे से कुछ खाओगी नहीं तुम्हारा फेवरेट स्त्री ने बगैर पीछे देखे कहा था उब गई हूं उन्हीं चीजों से मैं बदलना चाहती हूं अपना जायका वो दोनों बढ़ लिए थे नए खुले साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ मैंने ठेली को ढकेला था रात सचमुच ज्यादा हो थी गहरी और काली मैं उदास सोना चाहता था पर मैंने रात की कालीमा मां और अपनी उदासी दोनों को ढकेला था ठेले के साथ साथ कविता की कहानी जायका कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश